दूसरे से प्रकाशित होता है दीपक दूसरे होता है क्यूँकी दीपक स्वयं दीपक स्वयं प्रकाश है ठीक है अंधकार में रखे हुए घट को प्रकाशित करने के लिए किसकी जरूरत है दीपक और दीपक को प्रकाश प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत है नहीं वो अपने से ही प्रकाशित हो रहा है तो जैसे जब कहा जाता दीपक स्वयं प्रकाश है तो प्रकाश को यह समझते है और जब कहा जाए आत्मा स्वयं प्रकाश है तो यहाँ प्रकाश का क्या है? ज्ञान ज्ञान है ये ध्यान रखिएगा अब देखिए कि ज्ञान जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं ज्ञात कहते हैं है ये वस्तु ज्ञात हो गई इस वस्तु का ज्ञान हो गया सब आता तो है ना समझने की तो वस्तु किसके द्वारा जानी जाती है ज्ञान द्वारा है ना वस्तु किसके द्वारा जानी जाती है और वस्तु किसके द्वारा ज्ञात होती है ग्यान ग्यान बात ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। तो घटपटादी जितने पदार्थ हैं ये किसके द्वारा ज्ञात होते हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञात होते हैं है ना घटपटादी तो स्वयं ज्ञात होते हैं क्यों क्योंकि क्यूँकी वो पर प्रकाश है जड़ है पर प्रकाश है अथवा जड़ है तो जैसे घटपटादी पर से प्रकाशित होते हैं पर से मतलब दूसरे ज्ञान से दूसरे ज्ञान से तो उस तो ध्यान देना आत्मा उसी प्रकार किसी दूसरे ज्ञान से प्रकाशित होता है आत्मा को जानने के लिए दूसरे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो वो सेम कैसा है वो ज्ञान क्या ज्ञान अंतरा पी दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः प्रकाशित भाषण कर प्रकाशित या प्रकाशित होने वाला प्रकाशित होने दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः प्रकाशित होने वाला या स्वतः प्रकाश भी अर्थ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना तो mm. ज्ञान के बिना भी स्वतः प्रकाशित एक कौन है आत्मा तो स्वतः स्वतःमान आत्मा स्वतः स्वतःमान आत्मा का तो ज्ञान के बिना भी ज्ञान के बिना भी, भी मतलब दूसरे ज्ञान के बिना भी दूसरे ज्ञान के बिना हाँ दूसरे ज्ञान के बिना भी स्वतः प्रकाशित होने वाला कौन है दूरी, दूरी। आत्मा आत्मा प्रकाशित होने के लिए मतलब आत्मा ज्ञात होने के लिए अपने से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा करता है।, है अपने से भिन्न ज्ञान की अपने से दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है तो कहते हैं कि ज्ञान के बिना भी स्वतः प्रकाशित होने वाला कौन है आत्मा अब ध्यान देना ये किसका अर्थ किया गया अभी अजत्व का ध्यान देना अजदत्व का अर्थ ये अथवा सकते हो तो आत्मा अजय का मतलब क्या हुआ अजय मतलब क्या है जैसे किसी वस्तु को आप जानना चाहते हैं तो उसके पहले आप अपने को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे जान रहे हैं जैसे आप शोक उठे हाँ खोले तो आप रूप आदि को देखेंगे कोई शब्द होगा तो उसको शोक सुनेंगे स्पष्ट तो का ज्ञान होगा लेकिन इन सब ज्ञानों के पहले अपने को अपना ज्ञान एक नहीं <त्वल्ण> तो क्यों? तो वो कैसा है तो क्योंकि विषय को जानने के पहले अपना ज्ञान <त्वल> किसी भी इंद्री के द्वारा किसी भी विषय का ज्ञान करने के पहले अपना ज्ञान होता ही है हमेशा अपना ज्ञान होता है ऐसा कोई भी क्षण नहीं है की अपना ज्ञान न होता हो <misterisation> तो बात ये बात सुनिए आत्मा स्वयं प्रकाश है इसका मतलब वो कैसे हैं आत्मा स्वयं ज्ञान है स्वयं क्या हाँ आत्मा क्या है तो ज्ञान ही है। है। आत्मा है ज्ञान उसका स्वरूप है ज्ञान स्वरूप आत्मा कही जाती है वो किसको प्रकाशित करती है अपनी को और धीरे धीरे सब आएगा हाँ तो वहाँ प्रकाशिक तो तो प्रकाश का है न्ञान है न है। वो तो भौतिक प्रकाश है ना वो तो भौतिक प्रकाश है वो तो क्या है कि भास्वर तो भास्वर रूप है ना उसका उत्पत्ति विनाश वाला है नीपक के प्रकाश और आत्मा के ज्ञान में थोड़ा अंतर देखिए अंधकार में घट है फिर वहाँ दीपक हो गया है न कोई ज्ञाता चेतन वहाँ नहीं पूछा तो घट का ज्ञान होगा लेकिन यदि दीपक है तो प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है। तो प्रकाश हो रहा है तो अंधकार रहा ये अंधकार तो नहीं प्रकास, प्रकास रहा कि प्रकाश भौतिक प्रकाश के द्वारा भौतिक अंधकार नष्ट हो गया लेकिन कोई चेतन ज्ञाता वहाँ नहीं है तो वो उसका ज्ञान होगा तो प्रकाश मतलब दीपक के होने पर भी उसको जानने वाला कौन है ज्ञाता चेतन ज्ञाता चेतन हाँ चेतन ज्ञाता है ना दीपक के होने पर भी वही जानता है तो यही फिर ये कहा जाता है ये दीपक जो है ये अंधकार की निवृत्ति का हेतु है और प्रकाशक तो वहाँ पर कौन है चेतन है अंधकार के निवारण अंधकार का नाटक प्रकाश तो दीपक करेगा पर ज्ञान कौन किसे होगा नहीं जानेगा ऐसा तो कहेंगे ठीक है चले आगे अभी यहाँ पर जो पहले आया था ना अजडम था अजडम के आगे क्या था वहां पर आनंद भूपम तो वो इसको आनंद रूपक क्या अच्छा आनंद रूपक और आन... आत्मा की आनंद रूपता क्या है उसकी सुख रूपता है ना आत्मा आनंद रूप है इसका मतलब क्या है सुख रूप इस बात का ध्यान रखना शास्त्रों में आनंद शब्द और सुख शब्द पर्याय दि गए है उपनिषद में गीता में शब्द रहे है। और ये हिंदी के कथाकार जो है ना क्षेत्रीय भाषाओं के ये सब आनंद सुख में बड़ा बड़ा जो है वो भेद करते हैं शास्त्रों में कुछ नहीं है क्षणिक सुख और अनंत सुख स्थायी सुख अविनाशी सुख लेकर भेद कर सकते हैं, पर वो ऐसा अच्छा नहीं है सातों में तो मैं बोला नीति प्रीति प्रीति का मतलब होता है प्रीति ही देते देती है ऐसा अच्छा समझो की सुख जो जो वस्तु सुख देने वाली है या जो वस्तु सुख रूप है जो वस्तु सुख देती है उसमें प्रीति हो जाती है देखिए जिस वस्तु से सुख मिलेगा उसमें क्या हो जाएगी आपकी प्रीति हो जाएगी और जिससे सुख नहीं मिलेगा उसमें प्रीति होगी तो सुखदायक वस्तु में प्रीति होती है ने. तो प्रीति सुखदायक वस्तु में क्या होगी प्रीति ऐसा होता है अब देखना जो प्री वस्तु होती है उसमें प्रीति होती है सुख में प्रीति होती कि नहीं होती और प्री में क्या होती है तो सुख और प्री एक हो जाएगा सुख प्री और अनुकूल शब्द एकाथक हो गए कौन तो कौन अनुकूल प्री और सुख और इनके साथ मन का संबंध होने पर जो भाव बनेगा ना जो वृत्ति बनेगी उसको कहेंगे प्रीति अंतर समझे अनुकूल क्या होता है सुख प्री क्या होता है और क्या होता है ठीक है तो जो सुख है या अनुकूल वस्तु है जो सुख है तो उसके साथ मन का संबंध होने पर जो भाव बनेगा उस भाव को क्या कहेंगे तो तो ध्यान देना सुख और प्रीति में अंतर हो गया ना? अंतर हो गया ना? ऐसा तो उसमें जो भाव बनेगा वो क्या कहते हैं उसको प्रति कहते हैं। अब ऐसा भी थोड़ा देखो जैसे देखना है जो कोई कभी कभी प्री वस्तु का ज्ञान होता है कभी अप्री वस्तु का ज्ञान होता है है ना? तो प्री वस्तु का ज्ञान भी फ्री लगेगा आपको लगेगा ना? तो अप्री वस्तु का ज्ञान अप्री लगेगा जैसे कि अपने कोई बहुत अनुकूल वस्तु है अपना कोई बहुत निकटतम मित्र है अपने भगवान है कोई भी अपनी इष्ट वस्तु है तो वो कैसी होती है फ्री होती है प्री होती है ना और मन का संबंध होने पर जो भाव बनेगा वो उसको क्या कहेंगे प्रीति और प्रीति कैसे लगेगी प्रीति या प्री प्री लगेगी ना तो यहाँ भी समझ लेना कि कहीं कहीं प्रीति को भी इस से क्या कह देंगे प्री कह देंगे देखना भगवान सुख रूप है भगवान कैसे है और जो भक्ति है वो भक्ति क्या है प्रीति रूप है भगवान में जो प्रेम होता है मतलब आनंद रूप भगवान में सुख रूप भगवान में जो प्रीति होती है उस तो प्रीति का क्या नाम है भक्ति प्रीति का क्या नाम है भक्ति अच्छा और भक्ति किसकी भक्ति का विषय कौन है भगवान तो भक्ति का विषय भगवान कैसे हैं आनंद रूप है प्रीति आनंद रूप है ना कैसे वो भक्तरूप है आनंद रूप है और उनको विषय करने वाली जो भक्ति सुक् है वो भक्ति को क्या कहेंगे प्रीति प्रीति भक्ति रूप है, देकी देकी। देकी, देकी। है। तो भक्ति ध्यान लेना भक्ति का विषय यानी है तो भक्ति भी फ्री होगी भक्ति का विषय फ्री है तो भक्ति भी क्या होगी ये बात सब आई भक्ति का विषय यदि सुख रूप है तो भक्ति भी कैसे हो जाएगी ये बात समझ आई भक्ति का विषय सुख रूप भक्ति का विषय फ्री होने से भक्ति कैसी हो जाएगी फ्री हालांकि भक्ति प्रीति है पर भक्ति का विषय प्री होने से भक्ति को क्या कहेंगे प्री और भक्ति का विषय सुख होने से सुख परमात्मा है ना ने। ने। तो भक्ति का विषय सुखरूप होने से भक्ति भी कैसी हो जाएगी सुखरूप हो जाएगी तो ऐसा थोड़ा विचार करिए है ना ऐसा विचार करना जैसे भगवान कहते है कि मैं क्या प्रीतिपूर्वक भक्ति योग देता हूँ क्या बना प्रीति शै क्या गीता में प्रीतिपूर्वक श्रद्धा है किंतन के लिए किंतन के लिए के लोग तो प्रीति तो भगवान प्रेम को देते हैं भगवान क्या देते हैं तो भगवान के अंदर भक्त को देखकर भगवान के अंदर जो प्रेम होता है ना उसको वहाँ प्रीति का है इसलिए तो ऐसा सब विचार करना फिर पूछ लेना आगे देखना और आनंद रूपता का अर्थ है सुख रूपता जो वहाँ क्या कहा था आनंद रूप कहा था ना कि सुखरूप कहा था अन्य आनंद रूपम तो आनंद रूप का अर्थ है सुखरूप आत्मा कैसी है सुख रूप है आत्मा सुख रूप है और ये संसार जो है सुखरूप नहीं है कैसे सुखरूप नहीं है इसको ऐसे समझो कि एक ही व्यक्ति है जब आपका खूब उपकार करता है आपकी सेवा करता है तो आपको कैसा लगता है वो ठीक लग रहा है सुख देने वाला लग रहा है आपसे सुख देने वाला है है ना अच्छा आदमी है और कोई विवाद हो गया फिर आप विवाद हो गया तो वही आपको सुख देने वाला रहेगा नहीं ऐसा हो, हो गया अच्छा व्यक्ति एक ही भिन्न है तो उसका कोई एक रूप हुआ नहीं है सुख न्सुक देने वाला रूप या दुख देने वाला रूप कोई एक स्थायी रूप हुआ तो ये कुछ भी नहीं ये संसार अपने जैसे कर्म संसार है ना तो वैसे ही यह तो सब वैसे अध्याप हो जाता है बाकी इसकी कुछ एक रूप नहीं संसार बदलने वाला है है ना? इसलिए संसार को न तो सुख रूप कह सकते हैं है। तो है, तो नहीं, नहीं।, नहीं? नहीं नहीं वो क्या है की दुख अधिकता से दुख देता है इसलिए दुखम और सर्वम विवेकना जो योग सूत्र ने कहा है परिणाम साफ संस्कार क्या गुणवृत्ती विवेकी के लिए सब कुछ दुख है क्यों दुख सबको दुख क्यों कहा क्योंकि से संसार में दुख मिलता है इसे दुख रूप से दिया दुख का साधन होने से क्या दिया? दुख रूप तो दुख का साधन तो अपने कर्मानुसार हो रहा है सुख का साधन भी होगा तो कर्मानुसार दुख का साधन भी होगा तो कर्म को छोड़ दो तो सुख रूप दुख रूप है कुछ है नब तक कर्म है तो संसार दुखी देगा ज्यादा आपको इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी संसार को दुख रूप पे दिया है न ने दुख रूप है कहा है नहीं कहा ऐसा कह देते है ये दुख रूप है नहीं तो वास्तव में कुछ भी नहीं है है तो बंधन का कारण इसको चेंज करेंगे तो आनंद रूप का है सुख रूप और भी देखना जैसे कि एक ही एक ही उदाहरण लीजिए, जैसे कि कोई एक ही अच्छी वस्तु आपके पास है मान लीजिए पानी पीने का एक घड़ा आपके पास है आपको गर्मी के दिनों में आप उससे ठंडा पानी पीते हैं आपको अच्छा लगता है अब उसका लोभी कोई व्यक्ति है जिसके पास गड़ा नहीं है वो क्या सोचेगा हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा तो उसका राग हो रहा है ना उसका क्या हो रहा है तो उसमें वो तो उसके कारण उसमें लो बढ़ रहा है आपको सुख दे रहा है तो आपके तो आपने क्या है उसमें सत्तुगुण है न सत्तुगुण के सारे सुख है और किसी व्यक्ति को लोभ हो रहा है उसी के और किसी के कि मन में ईर्षा हो रही है कि फूट जाए तो अच्छा रहेगा घड़ा का मेरा काफ़ चलता मेरा नहीं चलता तो भला का कोई एक रूप हुआ कुछ नहीं हुआ संसार तो को ना कुछ नहीं कह सकते अपना सुख रूप कह सकते हैं दुख रूप कर सकते पर ये है कि कर्मानुसार ज्यादा दुखी देता है तभी इसको दुख का साधन कर दिया तो अब आनंद कर, सुख आनंद रूप का सुख रूप अपना सुखरूप है अब सुख रूपता को समझाने के लिए सुसुप्ति दृष्टान्त लेते हैं इस स्तुति में आता है ना सुख माम न कि आता है इस सुखर को समझाने के लिए तो सुसुख दृष्टान क्या स्मरण करता है मैं सुख से सोया कब स्मरण करता है जागने पर, पर। सोकर उठा हुआ व्यक्ति या सो कर जागा हुआ व्यक्ति स्मरण करता है मैं सुख से सोया किस प्रकार स्मरण करता है मैं मैं सुख सोया इस प्रकार किसका स्मरण करता है सुख तो का नहीं? सुख का सुख का। हालांकि भी स्मरण हो रहा है सुसुप्ति का भी ज्ञान हो रहा है तो इसको को थोड़ा बाद में है ना? इसके द्वारा स्मरण केवल सुख का है स्मरण किसका है सुख हमें सुख से सोया तो स्मरण किसका है और सुख किस अच्छा ये स्मरण सुख का है ठीक है अब ध्यान देना स्मरण बिना अनुभव है और नियम क्या है जिस विषय का उसी विषय का स्मरण होता है अब यहाँ पर किसका स्मरण आ रहा है तो सुख का स्मरण आता है इसलिए क्या मानना पड़ेगा कि पहले सुख का अनुभव हुआ है तो ध्यान देना तो सुख का अनुभव कब का है जागृत अवस्था का सुख का अनुभव नहीं है क्योंकि सोकर जागने के बाद वो स्मरण आ रहा है यदि जागृत अवस्था का अनुभव होता तो सोने से पहले ही स्मरण होना चाहिए मैं सुख से सोया इसका सोने से पहले स्मरण होना चाहिए तो पहले होता है तो उसका क्या सीखा हुआ अनुभव जागृत अवस्था का नहीं। सोने के बाद स्मरण होता है कि मैं सुख से सोया इसका मतलब वो कल का अनुभव कब हुआ है नहीं स्मरण होता है जागने पर जागने पर जो सुख का स्मरण होता है तो सुख का स्मरण सुख के अनुभव के बिना नहीं होगा तो सुख का अनुभव कब हुआ है सुखी में सुख का अनुभव हुआ है जिसका की क्या हमारा हो रहा है, आती है। अब ध्यान में ना सुख का अनुभव हुआ है तो अभी सुख जिस सुख का अनुभव हुआ है सुसुक्ति में वो सुख क्या है वो सुख ये विचार करके देखिए विशेष सुख है क्या नहीं, नहीं क्योंकि विशेष सुख होता है द्वितियों के साथ इंद्री का संबंध होने पर है नितय के साथ इंद्री का सम्बन्ध होने पर क्या होता है हाँ कोई प्रिवस्तु का आँख के साथ संयोग होगा तो भी क्या है कि सुख हो जाता है है ना? और शब्द का से संयोग होगा तो सुख हो जाता है ना? जाता है ना? स्पर्श का से संयोग हो जाए तो भी क्या होता है तो तो सुख तो विषय सुख कब होता है विषय इंद्री का इंद्री का विषय के साथ संबंध होने पर क्या होता है विषय सुख तो सुसुप्ती अवस्था में विषय सुख हो सकता है क्यूँकी उस समय इंद्रियों का विषय के साथ कुछ अवस्था में सभी इंद्रिया अपने कार्यों से निग्रित हो जाती हैं, है ना? कोई भी इंद्री कार्य नहीं करती है जब क्या है कि व्यक्ति सब काम करते करते थक जाता है जब कार्य करते करते मनुष्य की शरीर इंद्रिया सभी शिथिल हो जाती हैं, तब विश्रांति देने के लिए निद्रा आ जाती है, है विश्रांति के लिए निद्रा आ जाती है तो अब जागृत अवस्था में सभी इंद्रिया आ, अपना अपना कार्य करती रहती हैं जागर अवस्था में मन को कभी विराम मिलता है कभी जब आप सुन रहे हैं उसमें शिक्षु को विराम मिल गया और जब देख रहे हैं तब श्रोतु को विराम मिल गया इनको भी विराम मिलता है ए, मन को विराम मिलता है कभी और जब कोई किसी वाहइंदी के साथ संबंध नहीं होगा तो अपना आपको फालतू जो है ना वो ज्यादा करता रहेगा रहेगी और स्वप्न अवस्था में शक्षुवादी वाह इंद्रिया कार्य नहीं करती है केवल मन कार्य करता है सुसूति अवस्था में मन भी नहीं करता है तो सुखों सुसुषी अवस्था में सभी इंद्रिया उपरक हो जाती हैं। तो इंद्रियों का विषय के साथ संबंध है तो इंद्रियों का विषय के साथ संबंध न होने से विषय सुख हो सकता है क्या किंतु सुसूखी अवस्था में सुख का नो हुआ है वो विषय सुख तो नहीं है तो आखिर का रोक क्या है वो सुख आत्मा ही है सुख क्या है सुख को कह आत्मरूप सुख जब आत्मरूप सुख कहा जाए तो मतलब आत्मा ही सुख है आत्मा ही, आत्मा का सुख ऐसा नहीं कहेंगे जैसे कि देखो ये कहे ना की मेरी पुस्तक तो ये हम हमारी पुस्तक हम पुस्तक हम और पुस्तक कभी तो हमारी पुस्तक ऐसा कहा गया है तो आत्मा का सुख कहा जाए तो सुख और आत्मा इसलिए वहाँ पर कहते हैं रूप सुख क्या कहेंगे या आत्मा का स्वरूप सुख आत्मा का स्वरूप भूत सुख ऐसा कह देते है बताइए मुझे तो सुसुप्ती अवस्था में जिस सुख का अनुभव हुआ है वो सुख क्या है आत्मा, आत्मा, आत्मा का बताइए मुझे तो आत्मा सुसुक्ति अवस्था में आत्मा के शुरू बहुत सुख का अनुभव हुआ है और जागने पर उसी का स्मरण आ रहा है ठीक है अब यदि कहीं अनुभव कैसे हुआ है तो कहते हैं वो स्वयं प्रकाश है स्वयं बना अनुभव कर रही है अनुभव मतलब होता है ज्ञान वैसे इसका अनुभव हो रहा है आपको अनुभव मतलब ज्ञान तो बाद में इसका स्मरण आएगा आएगा ना तो सुसुप्ति में आत्मा का अनुभव हुआ सुसुप्ति में आत्मा का जन्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है अपनी स्वरूप बुद्ध सुख का कैसे प्रकाश हुआ प्रकाश है ना जो लोग शंकर मत पढ़े हैं इतना अंतर आ जाता है कि वो अविद्या वृत्ति से वो उसका सुख का अनुभव मानते हैं ये अविद्या मानते है में अविद्या नहीं रहती ऐसा ये नहीं कहते हैं अविद्यान वो नहीं होता है स्वयं होने से स्वयं फलन करता है वो है ना अविद्या परिभाषाएं भी दोनों की अलग है पर ये अविद्या स्वयं प्रकाश होने से स्वयं फलन वो करता है और उसी का जागृत अवस्था में क्या आता है स्मरण तो इसको तो दृष्टान्त के द्वारा क्या समझाया गया आत्मा की सुख रूपता आत्मा की आनंद रूपता है क्या बहुत लोग ऐसा चित्र करते है ना वो तो, सोचते तो ये, ये ये सब सब ये यदि रुकते नहीं ना ये जो क्षण क्षण में ज्ञान हो रहे हैं रुकते नहीं हैं रुके तो शायद कोई तो कुछ पकड़ इसको। नहीं पाए उसको तो चलता ठीक है अच्छा। है आगे आनंद नहीं नहीं नहीं में आनंद तो होता ही है न अब जागृत अवस्था में भी वो आनंद का प्रकाश रूप है आत्मा ज्ञान है और ज्ञान होने से स्वयं प्रकाश है और वो ज्ञान ही आनंद है वो ज्ञान ही कैसा है ज्ञान और आनंद दो नहीं वो ज्ञान ही क्या है क्योंकि ध्यान देना अनुकूल रूप से अनुकूल रूप से होने वाला ज्ञान ही सुख है अनुकूल रूप से होने वाला ज्ञान ही तो अपना ज्ञान कभी प्रतिकूल होता है तो अनुकूल रूप से होने वाला ज्ञान ही क्या है सुख आनंद में तो आत्मा ज्ञान रूप है वही क्या है आनंद में तो वो हमेशा आनंद रूप आत्मा का प्रकाश होता रहता है अभी भी हो रहा है पर अभी क्यों नहीं समझ पा रहे है जो देखो मन है ना कभी दर्द कभी वो आंख से किसी को देखता है कभी क्या कान से किसी को सुनता है है ना कभी ग्रहण से गण लेता है कभी इससे स्पर्श इस करता है कभी स्मरण करता रहता है दूसरे झंझट तमाम खड़े हैं ना इससे समझ नहीं पा रहे हैं इसको पर हमेशा वो आनंद रूप आत्मा को समझने के लिए सुसुक्ति में जाने की जरूरत नहीं है नहीं। उसको समझाने के लिए सुसुक्ति के शांत लिया है।, है ना और स्पष्ट तो ये है की उसको साधना करके उसक के साथ, -साथ किया जाए वो साधना से लब्ध्य है ना सुसुक्ति तो होती ही रहती है तो से कोई मुक्ति तो नहीं हो जाएगी दुखों की नहीं हो जाएगी समझाने के लिए में बैठो ठीक है आधा घंटे बाद आगे देखिए तो तो ना तो ये देखिए सोकर उठे हुए मनुष्य का मनुष्य को सुखम सुखम मैं सुख सोया ऐसा परामर्श देखे जाने से परामर्श का करना स्मरण ऐसा स्मरण देखे जाने से ऐसा स्मरण किसको हो रहा है जाता थे नहीं बोलो संतोषित को तो कर जगे हुए मनुष्य को सोकर मनुष्य हाँ सोकर कर जगे हुए मनुष्य को मैं सुख से सोया ऐसा स्मरण देखे जाने से सुख रूप आत्मा, आत्मा? तो आत्मा सिद्ध होता है भगवती का सिद्ध भगवती सुखरूप आत्मा सुख रूप आत्मा सिद्ध होता है कैसे ऐसा ऐसा ऐसा स्मरण देखे जाने से ऐसा स्मरण ऐसा स्मरण होने से मतलब ऐसा स्मरण से ही सुखरूप आत्मा सिद्ध होता है सुख रूप आत्मा किससे सिद्ध होता है ऐसे स्मरण ऐसे स्मरण से अथवा ऐसा स्मरण देखे जाने ऐसी किस प्रकार का स्मरण ठीक है इतना हो गया था ना चलिए आगे जो समझ में नहीं आए वो पूछना अभी वही पर जो पंक्तियाँ थी ना वहाँ अजडम था और क्या था वहां पर आनंद रूपम आनंद अजडम आनंद रूपम हो गया और वहीं पर आया नित्यम नित्यम आया है अब देखिए तो यहाँ नित्यम नित्यम नाम सदा वर्तमानत्व सदावर्तमान नित्य का लक्षण है आत्मनित्य है नित्य का क्या लक्षण है सदातमान सदावर्तमान रहना सदा वर्तमान रहना ऐसा नित्य का लक्षण है सदा वर्तमान रहना थोड़ा सभी कालों में वर्तमान रहना भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल इन तीनों कालों में वर्तमान रहना बने रहना ठीक है सदा वर्तमान तो रहना या सदा बने रहना सदा कितने किसने भूतकाल में वर्तमान काल में और भविष्य काल में बने रहना या विद्यमान रहना तो तीनों कालों में वर्तमान वर्तमान कर थे विद्यमान या विद्यमान रहने वाली वर्तमान कर विद्यमान विद्यमान में क्या है रहने वाली तो सदा विद्यमान कौन है आत्म... आत्मा सदा वर्तमान आत्मा, आत्मा, आत्मा है तो सदा वर्तमान सदा वर्तमान आत्मा सदा वर्तमान आत्मा है तो सदा वर्तमान आत्मा का और सदा वर्तमान क्या है नित्य का लक्षण है है मतलब सदा वर्तमान रहना आत्मा का निश्चित है सदा वर्तमान रहना आत्मा का निश्चित नित्य है तो उसमें नित्यत्व क्या है सदा आत्मा को क्यों कहा जाता है क्यूँकी वो सदा वर्तमान है सदा है। है। है कभी भी आत्मा आत्मा का नहीं, हो। नहीं होता अनंत अनंत भूतों में की अभी है और में। अभी और अब ये सदा वर्तमान आत्मा है अब ध्यान मेरा यदि आत्मा हमेशा रहती है तो जन्म मृत्यु कैसे कहे जाते हैं जन्म मृत्यु वही है सदा वर्त चेत कर् यदि वर्त के क्रिया है तो आत्मा कर्ता होने करता यदि आत्मा सदा रहती है यदि आत्मा सदा रहती होता यदि तो तो जोड़ के अंत करना यदि सदा रहती है तो उसके जन्म मरण कैसे होते हैं तो उसके जन्म मरण हाँ ऐसा आता है ना धर्म शास्त्रों में तो जब पुत्र उत्पन्न हो तो जय कृष्णी कर्म करो और जब कु मर जाए पिता तब तो अंत्येष्टी संस्कार करो अमुक कर्म करो आत्मा निश्चय है तो उत्पत्ति मृत्यु कैसीुतियों में देखो य तो वायु मान भूतान जायंते जायंत जिनसे इन सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति कह रही है न प्रजापति ही प्रजा असुज से यही श्रुति कहती है की परमात्मा ने प्रजा थी उत्पन्न किया परमात्मा ने प्रजा को उत्पन्न किया तो अभी देखना कि जब वो नित्य है तो नित्य की उत्पत्ति होती है yeah. नृत्य का जन्म होता है yeah. ये तो वाल भूटान जाए थे जिनसे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं जिनसे सभी प्राणियों का जन्म होता है तो नित्य का जन्म हो सकता है yeah. तो जन्म कैसे कहा जाता है मृत्यु कैसे कही जाती है नित्य का ना जन्म होता ना मृत्यु होती तो कैसे जन्म क्या है यहाँ पर नूतन शरीर के साथ आत्मा का संबंध जन्म नूतन शरीर के साथ आत्मा के का संबंध नहीं और पूर्ण शरीर का वियोग ही क्या है पूर्ण शरीर का वियोग ही क्या है जैसे कहते हैं उत्पन्न हुआ तो उसकी आत्मा उत्पन्न हुई क्या नहीं। तो उत्पन्न हुआ ये क्यों कहा गया उत्पन्न का मतलब है नूतन शरीर के साथ संयोग हुआ नूतन शरीर के साथ मर गया मतलब पूर्व देह का वियोग हो गया तो नूतन देह के संयोग को या नूतन देह के संबंध को क्या कहा जाए जन्म तो फिर आत्मा के नेतृत्व की कोई हानि है नहीं। तो जन्म भी कह दिया लिया भी बनी रही और पूर्व देह का वियोग ही क्या है मृत्यु है तो पूर्व देह का वियोग किससे भी हुआ आत्मा तो बना ही है तो नित्य है कि नहीं नृत्य भी है और नूतन देह के साथ संबंध किसका संबंध है आत्मा तो नूतन देह के साथ जिसका सम्बन्ध वो पहले से है ही नहीं है तो जन्म क्या है नूतन देह के साथ संबंध तो जन्म मृत्यु कहने में कोई बुरा है क्या लोग कहते हैं ऐसा वेदांत को नित्य कहती है धर्म शास्त्र में उसका क्या है उसका, तो उसका जन्म मृत्यु कहा जाता है व्यवहारिक का प्रतिदन करता है सत्य का प्रतिपादन नहीं करता ऐसा ऐसा लोग कहा करते हैं ऐसा कुछ कहने की जरूरत है तभी शास्त्र जो है ना परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं शास्त्रों में कोई परस्पर विरोध नहीं इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए है ना यही नित्यम अवधि कहता है वो अवध है ना कहते हैं और जब जन्म ऋतु की बात आती है तो विश्रामी पुनः पुनः और क्या है गीता में जन्म के लिए क्या है और इसके आगे पीछे के बोलो थोड़ा पहले वाला देखो मम योनिर्म्रह्म उससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति भगवान कह रहे हैं तो जो गीता आत्मा थी, जो थी थी तो नित्य कहती है वो उत्पत्ति भी है तो गीता कोई विरोध है क्या है क्योंकि तो ठीक है ये विरोध में ही समझना सीधी बात यह है विरोध और पंक्ति लगाना नित्य को नाम सदावर्तमान रहना नित्य का लक्षण है नित्य का लक्षण क्या है सदा वर्तमान रहना फिर शंका की गई गयी चेत सदा कौन सदा रहता है हाँ यदि आत्मा सदा रहता है तो उसके जन्म मृत्यु कैसे होते हैं? उसके जन्म मृत्यु जो है ना वो शंका का सूचक होता है ना नहीं यदि यदि आत्मा सदा रहता है तो उसके जन्म मृत्यु कैसे होते हैं इसी चेत यदि ऐसा कहना चाहे यदि ऐसा इसी चेत यदि ऐसा कहना चाहे तो उत्तर दिया जाता है देश सम्बन्ध जन्म दे के साथ संबंध मतलब नूतन देह के साथ संबंध किसका आत्मा, आत्मा का नूतन देह के साथ संबंध ही जन्म है किसका जन्म आत्मा, आत्मा, आत्मा का जन्म कहा जाएगा है ना नूतन देह के साथ संबंध का जन्म किसका संबंध है आत्मा का नूतन देह के साथ संबंध जन्म है और और दे से वियोग मतलब क्या हुआ सूर्यदय से वियोग का वियोगय का किससे हाँ आत्मा से पूर्व दे का वियोग मृत्यु है बातें सर आत्मा के साथ का संबंध क्या दे आत्मा के साथ नूत का संबंध ये ऐसा कर लो आत्मा का देह के साथ संबंध आत्मा का दे के साथ संबंध जन्म है और आत्मा से देह का वियोग आत्मा से Okay. का वियोगे चलिए जो इसमें आया ना जैसे कि अभी इसमें ये सब आ गया ये प्राण बुद्धि देख आ गया है अजर आ गया आनंद रूप आ गया आनंद मतलब सुख रूप और निश्चित तो आ गया ज्यादा विस्तार से समझना हो जिनके पास ये पुस्तक है सूची में देखो खूब बहुत बहुत इसमें विस्तार से समझ आएगा बहुत आनंद से इसमें समझ सकते हैं अब देखना आप भी वहीं पर देखो वहाँ पर आनंद रूपम क्या था इसके आगे नित्यम नित्यम आनंद रूपम था नित्यम था इसके बाद क्या था वहाँ अणु तो को समझने का कोशिश करो आप आत्मा कैसा है अनु कैसा है अणु ध्यान देना परमात्मा को चीद अचीब ईश्वर तीन सकते हैं ईश्वर मतलब परमात्मा परमात्मा विभू है विभु वो क्या थे और जीव आत्मा यहाँ आत्मा अच्छी रहती थी स्वर्चित आत्मा कुछ आ जाता है ना था आत्मा तो आत्मा कैसा है अनु। और परमात्मा विहु है तो आत्मा अणु है अड़ु का मतलब होता है छोटा कैसा होता है बिल्कुल छोटा वो आत्मा अणु है तो यहाँ पर अणु कर से निर्वयो कैसा निर्वयो समझते हैं जिसका कोई अवयव न हो जिसके न हो अवयव कर टुकड़ा घाल खंड ठीक है हाँ नहीं। अच्छा, हाँ। आत्मा सर्वत्र सर्वोत्री परमा जब आत्मा सब जगह शब्द कहा जाए कहा जाए का प्रयोग भी आत्मा के लिए ऐसा और क्रमशाह धीरे धीरे सब बातें आएंगी है ना सब बातें आएंगी अच्छा ये सब बातें आएंगी अच्छा अब देखो यहाँ पर हाँ आपने एक बार पूछी थी वो क्या बुद्धि से क्या लेना है आपने कहा था ना अगर आज संक्षेप इंद्री मन प्राण बुद्धि से भिन्न कही गई है तो वहाँ बुद्धि का ज्ञान घटका प्रकाश किसके द्वारा होता है ज्ञान तो से? तो से है ना घट का प्रकाश किसके दीपक ऐसी तो होता है ठीक है तो प्रिय प्रकाश मतलब अंधकार का निवारण करेगा और तो घट कैसे जाना जाएगा ज्ञान से तो घट का प्रकाश ज्ञान से होगा न? न? तो घर और पट का प्रकाश किससे होगा न? न? न? तो घट पर आदि विषयों का प्रकाश कौन है कौन से ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान तो वहाँ पर बुद्धि का है विषय प्रकाश तक ज्ञान विषय का प्रकाश करने वाला ज्ञान विषय का प्रकाश करने वाले ज्ञान कौन है घट ज्ञान पट ज्ञान यही बुद्धि सबसे कहेगा किससे कहे गये बुद्धि सबसे कह रहे हैं तो घट ज्ञान फट ज्ञान ये आत्मा का शुरू है क्या तो उनसे भिन्न आत्मा कहते है ना घट ज्ञान हम कहते हैं क्या घट ज्ञान वन तो घट ज्ञान आत्मा है क्या ज्ञान आत्मा है क्या तो वो बुद्धि से भिन्न है तो बुद्धि करते विषय प्रकाशक ज्ञान ठीक है और आगे आएगा अब एक नहीं विषय प्रकाशक ज्ञान बुद्धि करते और आगे आएगा यहाँ अभी देखिए आप कहा गया आत्मा अड़ु है अड़ु का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म जिसका कि कोई अवयव ना हो कोई विभाग ना हो कोई खंड ना हो बताया था यहाँ पर इंद्रियां निर्वयो है क्या नहीं अड़ु है नहीं इंद्रियों की तो उत्पत्ति होती है तो सवयव है ना ना ना और मन भी कैसा वेदांत में लोग मन को निर्वयोग मानते हैं परमाणु है ना यहाँ माना जाता है तो और जो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु न्याय मत में है वेदांत में ऐसा भी नहीं है इसकी अलग है आगे ये देखेंगे वो आत्मा कैसा है अणु है अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा के कहा एक अणु कहा अणुपम कथम उधर अणु आया था ना पहले तो आत्मा का अणुप कैसे, कैसे है आत्मा का अणु परिमाण कैसे है आत्मा का अणु परमात्मा का विभु परिमाण है परिमाण मतलब एक तरह की माँ है ना आत्मा परमात्मा का भी परिमाण है और आत्मा का क्या है अणु परिमाण अत्यंत तो सूक्ष्मिमाण आत्मा है तो ये कहा रहता है हृदय में कहा रहता है हाँ उसमें आता है में निजी हेत आत्मा हृजी हेत है यह आत्मा हृदय में रहता है कहा रहता है हृदय में रहता है और ज्योति पूछा है देट देट जोती जोती भ्यां भ्यां अंतर अंतर ज्योति, ज्योति हृदय हृदय हृदय हृदय हृदय के के अंदर अंदर रूप रूप है। है? है? मतलब ज्ञान ज्ञान आत्मा आत्मा या में में कौन सभी लोग ध्यान करते हैं उसमें क्या कर पुरुष सूत्र में बोलना आरम से बोलो ना हाँ पुरुष बोल दो थोड़ा हाँ बोलो दशांगुल उसके पहले एक दो बात और बोलो कर दशांगुलम है न तो ये नाव से दस अंगुल नाभ दो कहाँ होगा दस अंगुल जाता है यही स्थिर हो जाती है आत्मा भी यही स्थित है परमात्मा भी यही स्थित है हालांकि पुरुष सूप्त परमात्मा ने कच्चे है परमात्मा जो स्थिति बता रहा है तो हृदय में आत्मा परमात्मा जो मैं तो ये दस बोलता है ना पुरुष सूप्त न से दस अंगुल ऊपर स्थित है तो परमात्मा तो सब जगह स्थित है और यहाँ भी स्थित है और आत्मा तो जगह ही है अभी यहाँ अब देखेंगे तो अणुपरिवार कैसे इसको समझाते हैं हृदय बताई ना हमने तो अणुप्रमाण परिमाण कैसे माना जाए अणुपरिमाण कैसे माना जाए अणुपरिमाण कैसे ये भी ऐसा पूछे यदि ऐसा तो उत्तर देते हैं हृदय प्रदेशाद उत्क्रामती उपनिषदों उत में तीन प्रकार के सदस्य मिल जाते उत्क्रामती मतलब उत्क्रमण करता है गी जाता है आगछती आता है गच्छती जाता है आत्मा कहा जाता है दूसरे लोकों में कहा जाता है कर्मफल भोग करने के लिए स्वर्गा लोकों में चला जाता है गच्छती और फिर फिर जब कर्म फल भोग करके और फिर नूतन सभी धारण करने के लिए यही आ जाता है तो आगछती फिर यहीं आ जाता है है ना जाता है और फिर यही आ जाता है नूतन शरीर धारण करने के लिए गच्छती और आगछती तो जाना समझ गए मतलब उत्क्रमण करता है उत्क्रांति तो गति समझते जाना तो गति के पहले वाली अवस्था को उत्क्रांति या उत्क्रमण कहा गया है गति के पहले की अवस्था है जैसे हृदय में स्थित है तो ऐसा आता है कि समुत्क्राम प्राणा अनुस्क्रामती क्या समुत्क्राम प्राण प्राणम अनुस्क्रांतम सर्वे अनुस्क्रामंती जीवात्मा आत्मा का उत्क्रमण होने पर प्राण उत्क्रमण करते हैं और प्राण का उत्क्रमण होने पर इंद्रियां उत्क्रमण करती हैं के समय की बात है कि आत्मा उत्क्रमण करने पर कौन उत्क्रमण करता है प्राण और प्राणों का उत्क्रमण करने पर सभी इंद्रियां उत्क्रमण करती हैं ये गृह समय आता है समुचक समुचक्राम प्राणोनुत्ति और प्राणम अनुक्रांतम सर्वे प्राण अनुती तो आत्मा उत्क्रमण करता है उत्क्रमण करता है मतलब निकलता है निकलेगा और फिर गति फिर जाना ऊपर अभी तो यहाँ से संबंध रखेगा ना इसका तो वो निकलना उत्क्रमण का है? निकलना जाना और आना निकलना जाना और जाने के पहले क्या करेगा निकलेगा तो वो गति के पूर्व की अवस्था उत्क्रमण है तो इंद्रियां साथ जा रही हैं, प्राण साथ जा रहे हैं तो इंद्रियां प्राण तो यही सब सुख तरीके अंतर्गत है सुख नदी के अंतर्गत तो अब आप देखिए कहा गया हाँ जी तो ये है ये आता है ना कहा से हृदय प्रदेश आतेमती हृदय प्रदेश आते यदि बृह अटक में आया है कि जब मृत्यु काल आता है तब हृदय से निकलता है हृदय में स्थित है ना तेन प्रदेश तेन प्रद एक आत्मा क्यों से सुसुप्ति के समय क्या होता है ये नहीं मृत्यु काल में जिन जिनकी मुक्ति होनी होती है ना तो अपने शब्द के अनुसार ये भाग प्रकाशित हो जाता है प्रकाशित हो जाता है मतलब इसको ठीक ठीक जानने लगता है कि हम यहाँ स्थित हैं ये सुकुमना है ये इंद्रिया हैं तो, है, तो, है। तो, है तो वो से द्वार से है उसको पता चलता है उसी तरह से हो तो वो हृदय में वो जब निकलेगा तो चीज़ तो नेत्र से निकलेगा या तो वो ब्रह्मरंध्र से निकलेगा या शरीर के किसी भी भाव से निकल जाएगा अंतिम में है ना कहीं से भी निकल सकता है वो क्या वो से निकल जाए या तो ब्रह्मरंध से निकल जाए या किसी भी भाव से निकल सकता है तो उसका हृदय उस उत्क्रामती उस उस हृदय स्थान से उत्क्रमण करता है और उत्क्रमण किसी भी रास्ते से हो सकता है चाहे से आ जाएगा काम से आ जाए कहीं भी आ सकता है तो हृदय स्थान से उत्क्रमण करता है ध्यान देना जो वस्तु जैसे जी, ये वस्तु एक स्थान पर है तो ये, ये आ जा सकती है ना हम्म? और जो तो सभी स्थान पर है वो कहीं जा पाएगी कहीं आ आवाएगी तो जो तो बिहू वस्तु होती है ना तो वो कहीं जाएगी ना ही आएगी और ना ही वो निकलेगी बात ही समझ में तो ये जो है श्रुतियों में उपनिषदों में उसका निकलना आना और जाना सुना गया है इससे वो बिहू सिद्ध होगी कैसे सिद्ध होगी क्योंकि उसका निकलना आना जाना ये सब सुना जाता है पंक्ति पर ध्यान देना पंक्ति पर ध्यान देना तो परलोक में जाना वहाँ जाना आना ये सब सही बातें हैं पंक्ति को समझने की चेष्टा करेंगे हृदय प्रदेश से निकलता है हृदय स्थान से निकलता, निकलता है।, है।, है निकलने की सुर्खियाँ जो है ना अणु परिवार में देखेंगे ना पुस्तक में बहुत सारी आपको मिल जाएगी हाँ आपको मिल जाएंगी एक आत्मा, आत्मा निकलती है ये आत्मा निकलती है, भी है। निकलती है या करती है है है भी आता या करती तो हो गया ना और गति देखना कौशी तो कति में आता है ये वही के अस्मात्ंती चंद्रसा बोते सर्वे गठंती ये वही के चा अस्मात् पर्यं जी जो पूर्ण करने वाले इस लोक से जाते हैं चंद्रमा सभी चंद्रमा के पास जाते हैं चंद्रमा के पास गच्छन कह रही जाते है गच्छन जाते हैं जाते हैं ये बात क्रुति कह रही है ना तो जाना भी होगा होगा किसका होगा और होगा तो उसके जानने से भी क्या तो सिद्ध है उसका परिमाण है अच्छा अभी जाने से भी क्या सिद्ध है और तो अड़ुपरिमाण अच्छा, उसमें पहले क्या, क्या है बोलो सुनो का बोलो पहले का श्लोक हुँ? चलो अब तो जाना हो गया ना कोशिकी में आना देखना में आता है तस्मात लोकात पुनः एति ही असमय लोकाय तस्मात लोकात पुनः एति एक आग छकी तस्मात लोकात पुनः एति ही लोकाय कर्मणे के ऊपर के लोकों से फिर यहाँ पर आ जाता है कर्म करने के लिए इसके ऊपर वाला ऊपर कोई श्लोक नहीं ऊपर वाला श्लोक बोले एवं कई धर्मोबा है उसके ऊपर और हाँ तो वे पूर्ण महासात सुरेंद्र वे पूर्ण से सूर्य क्या है सुरेंद्र लोक को प्राप्त करके या पूर्ण से सुरेंद्र लोक को जा करके तो जाना सिर्फ दो और तो क्या है किलम छिड़े पूने तो पूर्ण छिन्न तो होने का मृत्यु लोक में आ जाते हैं तो आना भी सिद्ध हो गया ना स्त्री क्या आना सिद्ध हो गया और वृद्ध रणक में लोकाई कर्मण कर जो लोगों से कर्म करने की व्यक्ति इस लोक में आ जाता है तो आना भी सिद्ध हो गया तो आना किसका होगा बिहू का व्यापक का किसका अंग का तो जाना आना और उत्म से क्या सिद्ध होती है आत्मा अणु है ब्रह्म सूत्र भी गत्यागति नाम उत्क्रांति गति नाम ऐसा है तो इसके द्वारा आत्मा अणु परिमाण सिद्ध होता है इसलिए आगे देखेंगे अब पंक्की लगाना आत्मा का अणु परिमाण कैसे है पीछे यदि ऐसा प्रश्न करना चाहे तो उत्तर दिया जाता है हृदय प्रदेश हृदय प्रदेश से मतलब हृदय प्रदेश से मतलब हृदय स्थान से उत्क्रमण करता है हृदय उसके रहने का स्थान है हृदय स्थान से उत्क्रमण तो करता है मतलब दूसरे लोगों को जाता है आगती चा गति आगती चा ऐसा करेंगे गच्छती क्या आगछती जाता है और आता है जाता है मतलब अन्य लोगों में जाता है और आता है इस प्रकार शास्त्र में प्रतिपादन होने से इस प्रकार शास्त्र में इस प्रकार शास्त्र में प्रतिपादन होने से किस प्रकार प्रतिपादन होने से थोड़ा बोलो हृदय हाँ। तो प्रदेश का उत्तरा हृदय प्रदेश से उत्क्रमण करता है उत्क्रमण करता है मतलब निकलता है और लोक अन्य लोगों को जाता है और अन्य लोगों से और इस लोक में आता है इस प्रकार शास्त्र में आत्मा के उत्क्रमण गमन और आगमन का प्रतिपादन होने से इस प्रकार शास्त्र में सिक्का प्रतिपादन होने से उत्क्रमण गमन, गमन और आगमन का प्रतिपादन होने से ध्यान रखना उत्क्रमण गमन और आगमन का प्रतिपादन होने से अनु आत्मा बहुत आत्मा अनुसिद्ध होती है भोतिका बहुत आत्मा विश्लेषित होती है क्योंकि ये बिहु होगा व्यापक होगा वो न वो निकल सकेगा ना आ सकेगा न जा सकेगा आत्मा का जाना आना सब सुना जाता है इसका मतलब वो कैसे है अणुआत्मा जो बिहू का आगे आए वो तो परमात्मा अब परमात्मा विभू है कैसे है वो आगे आएगा अभी वो तो आत्मा का ही चलेगा कुछ दिन अब आगे समझेंगे तो अणु आत्मा कहाँ रहती है बोलो दिदेने। दिदेने। तो अभी ये है कि अणु आत्मा तो केवल हृदय में रहेगी सब्जा जो तो नहीं रह पाएगी पूरे शरीर में रहेगा ही अणु आत्मा ना तो पूरे संसार में रहेगी और पूरे शरीर में ही नहीं रह सकती है हृदय में रहती है तो ये कहते हैं कि आत्मा यदि हृदय में रहती है तो पूरे शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव कैसे करेगी जैसे कभी लगता है ना कि सिर में लगा दिया चिल्लन तो उसके सिरक में सुखम मेरे सिर में सुख है दुख तो कहते बड़ा अच्छा लग रहा है सुख हो रहा है और पैर में लग जाए कांटा तो क्या कहेंगे पादे में भेजना दुख तो यहाँ हो गया चंदन लगा गया। सुख यहाँ हो गया और आत्मा कहाँ है घर गए तो जब एक ही स्थान में रहेगी तो पूरे शरीर में होने वाले सुख दुख कान वो कैसे था था। नहीं। तो नहीं वो। नहीं। तो कर पायेगी बात है यदि पूरे शरीर में व्याप्त होकर उसको यदि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहे तो पूरे शरीर में होने वाले शुभ दुखकाम वो कर सकती है और जब वो एक ही एक रेल में है तो पूरे शरीर में होने वाले शुभ दुखकाम कैसे करेगी पेड़ में चोट लग तो कैसे पता चलेगा चोट को है ना ऐसा कहीं जगह सुख हुआ तो कैसे पता चलेगा कि प्रश्न आएगा तो प्रश्न करने वाले का ये है कि अनु आत्मा ऐसा नहीं कर सकती है इसलिए उसको व्यापक मान लेना चाहिए तो ये मतलब है प्रश्न करने वाले का प्रश्न भी होता अणुर्भूतवा हृदय प्रदेश आत्मा अणु होकर है ना अणु परिमाण वाली होकर मालूम है ना यदि आत्मा अणु होकर केवल हृदय स्थान में रहती है तो तुमको जोड़ देना तो संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का कथम अविशेषण अनुभूति कथम अभी तो संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का सामान्य रूप से कैसे भो करती है सामान्य रूप से सामान्य रूप से का मतलब जैसे यहाँ की वस्तु का पता चलता है यहाँ का ये तो नहीं कि यहाँ ज्यादा पता चले यहाँ कम चले ऐसा नहीं होगा इसे सामान्य रूप से कहा तो संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का सामान्य रूप से कैसे भो है प्रश्न करने आया प्रश्न क्या यदि आत्मा अणु होकर केवल हृदय में रहती है तो संपूर्ण शरीर में होने वाले सुखम दुखम क्या सुखम क्या दुखम सुखम क्या ऐसा कल्याण सुखम दुखम क्या संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख और दुख का कैसे अनुभव करती है इसी चेट तक क्या हो गई शंका शंका समझ गए आप अच्छा फिर इसका समाधान देखो शंका इस समझिए कौन करेगा जो आत्मा को अणु नहीं मानता है, है। वह व्यक्ति शंका कर सकता है द्रुव माना वाले शंका करेगा आत्मा सब जगह है पूरे शरीर में है सब जगह है तो पूरे शरीर में भी है तो करेगी और एक भाग में रहेगी वो कैसे करेगी दस इसका उत्तर देखो जैसे देखिए मणि मनी। कुछ मणियां जो है प्रकाश करती है ना बहुत उत्तम मणिया होती है उनका खूब प्रकाश होता है बहुत मही है दो, दो, दो, दो, दो है। अब छोटे से स्थान में छोटा सा स्थान बनाकर उसमें बल्बे में एक स्थान पर है उसका प्रकाश पूरे कमरे में हो जाता है मड़ी किसी एक स्थान में रखी है उसका प्रकाश सब्द्रे हो जाता है दीपक आप अपने कमरे में जला के रखते हैं तो दीपक एक स्थान में रहता है फिर दीपक की प्रभा पूरे कमरे में तो दीपक एक स्थान में रहने पर तो भी पूरे कमरे को प्रकाशित करता है कि नहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ है वही प्रकाशित करेगा ऐसा तो नहीं तो जैसे दीपक तो कमरे के एक स्थान में रहकर पूरे कमरे को प्रकाशित करता है वो किसके और अपनी कथा के द्वारा दीपक एक स्थान में रहता है पर उसकी प्रभा पूरे कमरे में रहती है उसकी प्रभावी तो पूरे कमरे का प्रकाश हो जाता है बस बनिए ये तो नहीं कितना बड़ा दीपक जलाना पड़े कितना बड़ा कमरा हो ऐसा तो नहीं है ना तो जैसे दीपक कमरे के एक स्थान में रहता है और अपनी प्रभाव से पूरे कमरे में फैल जाता है उसकी प्रभाव पूरे कमरे में फैली है ना दीपक एक स्थान में पर उसकी प्रभाव इसलिए क्या होगा पूरे कमरे का प्रकाश पूरे कमरे का प्रकाश कैसे होगा क्योंकि उसकी प्रभाव पूरे कमरे में दीपक एक स्थान में क्योंकि उसकी प्रभा इसलिए पूरे कमरे का प्रकाश हो जाता है कि बस वही है। वैसे देखना कि जो जैसे कि आत्मा कहा है में, है ना? कि दीपक की प्रभाव सब जगह फैलती है आत्मा का ज्ञान आत्मा का सब जगह ज्याप्त होता है ज्ञान के बारे में भी थोड़ा ध्यान दो एक तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है स्वयं प्रकाश है, है ना? तो आत्मा जो है ना वो कैसा है स्वयं प्रकाश है है ना ज्ञान स्वरूप आत्मा तो कहाँ है हृदय में आप संक्षेप में इतना जानिए <coughs> इतना इस प्रकार इसको तो समझो कि ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसके आश्रित एक ज्ञान रहता है उसके आश्रित कि ज्ञान रहता है अभी उसके प्रमाण आगे आएंगे ग्रंथ में है ना प्रमाण आएंगे क्योंकि श्रुतियों में उसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है और ज्ञात भी कहा है कर्ता भोक्ता प्रश्नों के चल में कर्ता भोक्ता बुद्धा विज्ञान आत्मा बुद्धा ज्ञाता तो आत्मा ज्ञाता भी है ज्ञाता का क्या है ज्ञान का शास्त्र ज्ञान का ध्यान देना जो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है तो आत्मा उसी ज्ञान का अस्त्र हो सकती है नहीं ज्ञान का है न तो ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रित एक ज्ञान रहता है ज्ञान स्वरूप आत्मा के आश्रित एक ज्ञान <laughs> रहता है तो उस ज्ञान का आश्रय कौन होगी आत्मा उस ज्ञान का आश्रय कौन होगी आत्मा तो उस ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा को क्या तो कहते हैं ज्ञाता। तो ज्ञान दो हो गए एक तो हो गया स्वरूप भूत ज्ञान एक क्या हो गया जो ज्ञान स्वरूप आत्मा कही जाती है एक उसके आश्रित ज्ञान रहता है आत्मा के और वो आत्मा का विशेषण है ज्ञाता ज्ञान का अधिकरण आत्मा ज्ञान वाला आत्मा तो आत्मा के आस्थित जो ज्ञान रहता है वो ज्ञान आत्मा का विशेषण है अथवा तो आत्मा का गुण है आत्मा का तो इसलिए ज्ञाता इसे देखो शांकर मत में आत्मा को शंकराचार्य के सिद्धांत में आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते है हैं है ना न्याय मत में आत्मा को क्या कहते हैं ज्ञान का अधिकरण क्या कहते हैं ज्ञान का अधिकरण कहते हैं ठीक है और विशिष्टा वेद वेदांत मत है दोनों ही मानते हैं क्या ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञान का अधिकरण भी है क्योंकि ज्ञान का आश्रय स्तियाँ ही कहती हैं नहीं ज्ञातेर ज्ञातु ज्ञाते बनोगे की ज्ञाता के ज्ञान का लोक नहीं होता स्तुति कहती ज्ञाता के ज्ञान का ज्ञाता के आश्रय ज्ञान बना रहता है तो वो एक ज्ञान और हो गया ना अब इतना जरूर है नैयायिक ज्ञान का अधिकरण आत्मा को मानता है भी ज्ञान का अधिकरण आत्मा को मानता है पर अंतर है नैयायी जिस ज्ञान का अधिकरण आत्मा को मानता है वो ज्ञान अनित्य है उत्पन्नशाली है और विशेषता द्वे जिस ज्ञान का अधिकरण आत्मा को मानते वो ज्ञान भी है वो ज्ञान भी, वो भी। तो दो ज्ञान हो गए एक हो गया स्वरूप ज्ञान और दूसरे को कहते धर्म बुद्ध ज्ञान दूसरे को क्या कहते हैं धर्मभुत ज्ञान तो श्रुतियों में दोनों प्रकार से वर्णन आया है देखना दोनों श्रुतियां मिलेगी धर्म हो ज्ञान का जो चैप्टर ही उसमें अलग है एक अंतिम में प्रकरण है तो ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञान का ज्ञाता भी है ज्ञान का आश्रय भी है क्यों श्रुतियां दोनों प्रकार से रूपण करती हैं तो यहाँ किसी भी श्रुति को छोड़ा नहीं जाता है अब जिसको आप संक्षेप में दीपक दृष्टान से हम आपको समझाते हैं जिन लोगों ने न्याय पड़े है ना तर्क संग्रह वो आसानी से समझेंगे ये बताइए ये द्रव्य है हम्म, ये द्रव्य है द्रव्य यहाँ पर है है ना? जब ये यहाँ आए तो यहाँ रहेगा यदि यहाँ ले आए तो ही रहेगा, द्रव्य समझ गए आप अच्छा अब ध्यान देना तो जैसे अणुवात्मा एक स्थान कहा तो में कहाँ है चलिए, तो दूसरे स्थान पर चलिए अब जो गुण होता है गुण स्वतंत्र रूप से कहीं रहता है कि दूसरे के दूसरे के आश्रित रहता है है ना? गुण का कहीं रहेगा वो दूसरे के आश्रित होकर ही रहेगा। बताइए बात में अच्छा अभी आप देखना जैसे हाँ जैसे कि दीपक को के सहारे आप समझिए है है ऐसा समझो आप दीपक है ना दीपक एक स्थान पर रहने पर सब जगह कौन फैलती है उसकी प्रभा प्रभा फैलती है प्रकाश बोलो प्रभा फैलती है ना अब जैसे देखो मैं दीपक को समझाने शुरू को देखो यह था गीतन बोलो थी कृष्ण मो रवि फिर बोलो यथा प्रकाश कृष्ण और में चेत्र, चेत्र, चेत्र, हाँ। तो है कि जैसे कि यथा फिर बोलो यथा बोलना प्रकाश कृष्ण जैसे कि एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है है ना आकाश में जैसे आकाश के एक भाग में सूर्य संपूर्ण संसार को क्योंकि सूर्य वहां है तो सूर्य यहाँ आया है क्या सूर्य की प्रभा यहाँ पर आई है सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आया है सूर्य तो नहीं आया ना यहाँ पर क्या आई है प्रभा और सूर्य का प्रकाश इस बढ़े तो अगे क्या है क्षेत्रम क्षेत्रीय क्षेत्रीय कर क्षेत्रज्ञ उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती है उसी प्रकार तथा है ना तो मतलब क्या है जैसे आकाश के एक भाग में स्थित सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है वैसे देख एक भाग में स्थित आत्मा संपूर्ण शरीर को संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है संपूर्ण शरीर में होने वाले सूर्य को प्रकाशित करती है जैसी आत्मा देखे एक भाग में स्थित आत्मा संसार को प्रकाशित करने के लिए सूर्य एक जगह स्थित होकर प्रकाशित करता है की नहीं ये पूरे संसार में बनिया बात है आप भी देखो जैसे दीपक है दीपक निष्ठान से समझाएंगे आप यदि उसको अंदर रख दो तो उसका प्रकाश कहाँ रहेगा कमरे में रख दो तो उतना ही रहेगा कि फैलेगा फैलेगा तो बताइए जो जिसका संकोच घट में रख दिया तो संकोच हो गया और कमरे में रख दिया तो विकास हो गया तो संकोच विकास वाला दीपक है दीपक की प्रवाह है? दीपक की प्रभा है समझ में आया दीपक तो दीपक तो एक जगह पर है दीपक का संकोच विकास नहीं है संकोच विकास किसका हो रहा है दीपक की प्रभा का तो दीपक और दीपक की प्रवाह में कुछ अंतर समझ में आया एक तो संकोच विकास वाली वस्तु है कौन प्रवाह और दीपक संकोच विकास वाला तो जो संकोच विकास के वाला द्रव्य नहीं होता है ना तो संकोच एक विकास वाली कौन होगी गई प्रभा और संकोच विकास वाली प्रभा का आश्रय क्या है दिखे दो दिखे दो तो दीपक का आश्रय है प्रभा का आश्रय प्रभात ऐसी संकोच विकास वाली जैसे दीपक प्रभा का आश्रय है वैसे ज्ञान रूप आत्मा जो आत्मा है ना वो किसका आश्रय है ज्ञान का आश्रय है किस ज्ञान का आश्रय है धर्म रूप ज्ञान का है तो दीपक जैसे अपनी प्रभाव के द्वारा सबको व्याप्त कर लेता है तो वैसे आत्मा जो है अपने ज्ञान के द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान है ना इसके द्वारा पूरे शरीर को ज्ञान कर लेती है कल ऐसी बताएंगे ओम ओम ओम